नय पत्रिका परिशिष्ट पदों में आए हुए कथा प्रसंग पद संख्या तीन काल को देवता और असुरों ने एक बार मेरू पर्वत की मथानी और शेषनाग का दंड बनाकर समुद्र का मंथन किया उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला और उसने दसों दिशाओं को अपनी ज्वाला व्याप्त कर दिया फिर तो देवता और असुर सभी त्राह त्राह करने लगे सबों ने मिलकर विचारा कि बिना भक्त व भगवान शंकर के इस महाघातक विष से त्राण पाना कठिन है इसलिए उन्होंने एक साथ आरत स्वर से भगवान शंकर को पुकारा भक्त आरती हर करुणा में भगवान शंकर शीघ्र ही प्रकट हुए और उनको भयभीत देखकर हलाहल विष को उठाकर पान कर गए परंतु शीघ्र ही उन्हें स्मरण हुआ कि हृदय में तो ईश्वर अपनी अखिल सृष्टि के साथ विराजमान है इसलिए उन्होंने उस विश्व को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया उस विघ्न के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और दोषपूर्ण वह विश्व भगवान का भूषण बन गया तभी से शिव नीलकंठ कहलाने लगे त्रिपुरवध तारक नाम का एक असुर था उसके तीन पुत्र हुए तारकाक्ष विद्युन्माली और कमललोचन उन तीनों ने महाघोर तप कर के ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे अंतरिक्ष के तीन पुरों का अधिकार प्राप्त किया अधिकार मत से उन्मत्त वे असुर फिर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे उनके उपद्रव से सारा विश्व कांप उठा और देवता लोग पीड़ित हो उठे अंत में सबों ने मिलकर विष्णु भगवान की अध्यक्षता में भगवान शंकर का स्तमन किया शिव जी शीघ्र प्रकट हुए और एक ही बाण में तीनों पुरों का विध्वंस कर तीनों राक्षसों का नाश किया तब से इसका नाम त्रिपुरारी पड़ा काशी मुक्ति काशी में मृत्यु समय जीव मात्र को श्री शंकर राम नाम का मंत्र देते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है कामरिपु मदन दहन सतीदाह के पश्चात भगवान शंकर हिमालय पर्वत के प्रांतर में एक निर्जन स्थान में समाधि मग्न हो गए उसी समय सती ने पार्वती के रूप में हिमाचल नामक पर्वतराज के घर जन्म लिया उधर तारकासुर के अत्याचार के मारे समस्त देवताओं के साथ इंद्र के नाकों दम आ गया तारकासुर के वध के विषय में यह निश्चय था कि यह महादेव के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा परंतु भगवान शंकर समाधि थे इसलिए उन्हें बड़ी चिंता हुई क्योंकि तारकासुर का अत्याचार असह्य हो रहा था अतः उन्होंने कामदेव को महादेव का ध्यान तोड़ने के लिए भेजा इस पर पार्वती सूरा को प्राप्त हो तथा नारद मुनि के मुख से भविष्यवाणी सुनकर कि भूत भावन महादेव ही उसके पति होंगे नित्य उसी हिमालय पर्वत पर ध्यान अवश्य शंकर की पूजा करने जाती थी एक दिन जैसे ही पार्वती श्री शंकर के चरणों में सुमन अर्घ दे रही थी कि कामदेव अपने सहचर बसंत को लेकर पहुँचा उसने पुष्प बाण को चढ़ाकर चाहा कि भगवान शंकर को निशाना बनावे कि इतने में महादेव की समाधि टूटी और उन्होंने सामने कामदेव को पुष्प बाण चढ़ाते हुए देखा यह देखना ही था और उधर देवता अंतरिक्ष में यह कहने ही को थे कि प्रभो क्रोध को शांत कीजिए शांत कीजिए कितने में शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल भस्म हो गया तभी से शिव का कामारी मदन रिपु आदि नाम पड़ा गुणनिधि उद्धार गुणनिधि नाम का एक ब्राह्मण बड़ा चोर था वह एक दिन किसी शिव मंदिर में सोने के घंटे को चुराने के लिए गया घंटा कुछ ऊंचे था और वह आसानी से वहां तक पहुंच न पाता था इसलिए वह शिवलिंग पर चढ़ गया इतने में भोले बाबा वहां प्रकट हो गए और बोले वरमान हम तो पर अत्यंत प्रसन्न हैं तू आज मुझ पर अपना सब कुछ चढ़ा दिया है भगवान शंकर की कृपा से गुणनिधि शिवलोक का अधिकारी हुआ हरिचरण पू गंगा एक बार विष्णु भगवान वामन रूप धारण कर राजा बली के द्वार गए और उससे उन्होंने तीन पग पृथ्वी दान में मांगी तथा दान में प्राप्त तीन पग पृथ्वी नापने के लिए अपना विशाल ब्रह्मांड व्यापी शरीर बनाया उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरणों को धोकर अपने कमंडलों में रख लिया था वही जल गंगा के प्रवाह के रूप में अवतरित हुआ इसी कारण गंगा को हरिचरण कहा गया है घट संभव समुद्र के किनारे एक जोड़ा टिटिहरी ति का रहता था उनके अंडे समुद्र बराबर बहा ले जाता था संतान वियोग से एक बार उनको समुद्र के ऊपर क्रोध आया और अपने चोच में बालू भर भर कर वे लगे समुद्र को भरने की चेष्टा करने उसी अवसर पर अगस्त ऋषि कहीं से वहां आ निकले और पक्षियों की आर्त दशा को देखकर उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा उन्होंने तत्काल ही उन्हें सांत्वना देते हुए समुद्र को उठाकर ओम राम मंत्र का उच्चारण तीन बार करते हुए आगमन कर लिया असुर नाशनी मार्कंडेय पुराण में महिषासुर चंड मुंड और शुम्भ निशुम्भ नामक प्रबल पराक्रमी तथा घोर कर्म करने वाले दैत्यों की कथा मिलती है इनसे एक बार जब तिलों की त्रस्त होकर त्राण पाने के लिए अति व्याकुल हो उठे, तब सब देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ भगवती महामाया आदि शक्ति की स्तुति कर आह्वान किया महामाया ने प्रकट होकर इन असुरों का संहार कर त्रिलोकी की प्रजा के दुख को दूर कर देवताओं को निर्भय किया भगीरथ नंदनी सूर्यवंश में सगर नाम के महा राजा हो गए हैं उन्होंने ही समुद्र को बनो खनवाया था जिससे उसका नाम सागर पड़ा महाराज सगर की दो रानियां थी एक से अंशुमान पैदा हुए और दूसरे से साठ पुत्र उत्पन्न हुए महाराज सगर के प्रताप से देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत रहता था और उनसे ईर्षा किया करता था महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ के स्वच्छंद विचरने वाले घोड़े को उसने चुरा कर योगेश्वर कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया उसे खोजने के लिए सगर के साठ हजार पुत्र निकले और मुनि के आश्रम पर घोड़े को बंधा देख उन्हें कुवाक्य कहा इससे क्रोधित हो मुनि ने योग बल से उन्हें भस्म कर दिया महाराज अंशुमान के पौत्र भगीरथ हुए उन्होंने महातप कर के पति पावनी श्री गंगा जी को भूल कर भूतल पर लाकर उन लोगों का उद्धार किया इसी से श्री गंगा जी को भगीरथी या भगीरथ नंदनी आदि नामों से पुकारते हैं जन्म बालिका जब महाराज भगीरथ गंगा जी को अपने रथ के पीछे पीछे भूलोक मिला रहे थे उस समय गंगा का प्रवाह जन्म मुनि के आश्रम से होकर निकला उन्हें ध्यानावस्थित थे प्रवाह को आते देख उन्होंने उसे उठाकर पी लिया पीछे महाराज भगीरथ ने उनकी स्तुति कर उनको प्रसन्न किया तब मुनि ने जगत के हितार्थ गंगा जी को अपने जंघे से निकाल दिया तभी से गंगा जी का नाम जन्म सुता जाह्नवी पड़ा त्रिपुरारी सिरधामिनी जब महाराज भगीरथ ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को प्राप्त कर लिया तब यह कठिनाई सामने आई कि यदि गंगा जी की धारा वहां से सीधे भूलोक पर गिरेगी तो उससे भूलोक जलमग्न हो जाएगा इसलिए उन्होंने भवभयहारी भगवान शंकर की स्तुति की और शंकर जी ने ब्रह्मलोक से अवतरित होती हुई गंगा की धारा को अपने जटा जाल में रोक लिया इसी से श्री गंगा जी को त्रिपुरारी शिव के मस्तक में निवास करने वाली कहा जाता है करण घंट काशी में एक ब्राह्मण शिव का बड़ा ही अन्य भक्त था वह शिव के सिवा और किसी देवता का नाम भी नहीं सुनना चाहता था इसलिए उसने अपने दोनों कानों में दो घंटे लटका रखे थे जिससे किसी दूसरे देवता का नाम कानों में न आने पावे कोई मनुष्य यदि उसके सामने किसी अन्य देवता का नाम लेता तो वह घंटा बजाते हुए दूर भाग जाता इसी कारण उसका नाम करणघ पड़ गया था वह जिस स्थान पर रहता था वह स्थान आज भी कर्ण घंटा के नाम से पुकारा जाता है विधि हरिहर जन्मे चित्रकूट में महर्षि अस्त्री और उनकी परम साध्वी भी स्त्री अनुसुईया रहती थी दोनों पुरुष स्त्री ने पुत्र की कामना से अति कठोर तप किया और ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों नामों से पुकार पुकार कर भगवान की स्तुति की तब भगवान तीनों रूप में प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा अनुसुईया ने यह वर मांगा कि मेरे गर्भ से तुम्हारे समान पुत्र हो त्रिदेव तथास्थ कर, कर अंतर्ध्यान हो गए पीछे ब्रह्मा ने चंद्रमा के रूप में विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में और शिव ने दुर्गाशा के रूप में जन्म लिया उदित चंड कर मंडल ग्रास करता वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक दिन काल अमावस्या के दिन हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी उन्होंने उगते हुए लाल रंग के बाल सूर्य को देखा और फल समझकर उनके ऊपर वे लपके और एक ही झटके में पकड़कर कर निकल गए देवात उस दिन ग्रहण भी था बेचारा राहु जब सूर्य को ग्रहण करने के लिए आया तो देखा कि चारों ओर अंधकार है और सूर्य का कहीं पता नहीं इससे निराश होकर वह इंद्र के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा कि आज मैं क्या खाऊंगा सूर्य को तो किसी दूसरे ने खा डाला यह सुनकर इंद्र राहु को साथ लिए दौड़े श्री हनुमान जी ने जब उन दोनों को आते देखा तो वे उनको भी खाने के लिए लपके इस पर इंद्र ने उनकी ठुड्डी पर ऐसा वज्र मारा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए और वज्र भी टूट गया तभी से महावीर जी का हनुमान नाम पड़ा